गीता, श्रीमद्भगवीता शांकतीन एवं प्रवर्ति चक्र नुवर्तयति हघायुरीद्रिया राो मोह पारीवती ईश्वरेण न अनुवर्तयति इह लोके लोक कर्मणि अकृत सन अघायुह अघम पापम आयु यस्य पाप जीवन ये सह अघायु पापजीवनि य्रियारा इंद्रिय आराम आर्म आक्रीड़ा विषय ये स इंद्रियारा मो मोघम वृथा हे पाथ स जीवती इस्लोक में जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस प्रकार ईश्वर द्वारा वेद और यत्न पूर्वक चलाए हुए इस जगत चक्र के अनुसार वेदाध्ययन यज्ञादि कर्म नहीं करता है हे पार्थ वह पापायु अर्थात पापमय जीवन वाला और इंद्रियारामी अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण करने वाला व्यर्थ ही जीता है उस पापी का जीना व्यर्थ ही है तस्मात् तस्मा अधिकृतेन कर्तव्यम एव कर्म इति प्रकरणाथ इसलिए इस प्रकरण का अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी अधिकारी को कर्म अवश्य करना चाहिए प्राग आत्मज्ञाननिष्ठाग्यता एव इति एतत्। न ना कर्मण अनारंभात आरमभ्य शरीरयात्रा चते न प्रसिद्धेर कर्मण्ति अन्ते प्रतिपाद्य अनात्मज्ञ अध अधिकारी पुरुष को आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होने के पहले ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए न यार्भा से लेकर शरीर शरीरयात्रा चे न प्रसिद्ध इस श्लोक तक के वर्णन से प्रतिपादन करके यज्ञार्थात यहाँों इत्यादि अपि पाशस जीवतिन अभी ग्रंथन प्रासंगिकृत बहुकारणम् उक्तम् तद दोष चोष संकीर्तन कृत यज्ञाथात कर्मणोनत्र से लेकर मोघम पार्थ सजीवति तक के ग्रंथ से भी आत्मज्ञान से रहित कर्माधिकारी के लिए कर्मों के अनुष्ठान करने में बहुत से प्रसंगानुकूल कारण कहे गए तथा उन कर्मों के न करने में बहुत से दोष भी बतलाए गए एवं स्थिति कि प्रवर्ति चक्र सर्वेण अवर्तनीय आहोस्वित पूर्वोकर्मगा अनात्मिदा एव योगेन एव एवं निष्ठा आत्मद्भि सांख्य अष्ठे अप्रातेन एवं अर्थम अर्जुन से प्रश्न आसंग्यम आसंगिक यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चलाए हुए इस सृष्टिचक्र के अनुसार सभी को चलना चाहिए अथवा पुरोक्त कर्म योगा अनुष्ठान रूप उपाय से प्राप्त होने वाली और आत्मज्ञानी सांख्य योगियों द्वारा सेवन किए जाने योग्य ज्ञान योग से ही सिद्ध होने वाली निष्ठा को न प्राप्त हुए अनात्मज्ञ को ही इसके अनुसार बर्ताव बरतना चाहिए या तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके भगवान बोले स्वयं एव वा शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिप्त वै तमत्म विदिविथ्या सतो ब्राह्मणा मिथ्याज्ञानवद्दीरवश्य कर्तव्येभ्य पुत्रैशनादिभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य थरी स्थित मात्र प्रयुक्त चरती न आत्मज्ञान निष्ठा तषा आत्मज्ञाननिष्ठा व्यतिरेकेत कार्य अस्त श्रुत्यर्थम यह गीताशास्त्री प्रतिपिपादय आविष्कुव आह अथवा स्वयं ही भगवान शास्त्र के अर्थ को भली भाति समझाने के लिए यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है ऐसे जो महात्मा ब्राह्मणगण अज्ञानियों द्वारा अवश्य की जाने वाली पुत्रादि की इच्छाओं से रहित होकर केवल शरीर निर्वाह के लिए भिक्षा का आचरण करते हैं उनका आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता ऐसा श्रुति का तात्पर्य जो कि इस गीता शास्त्र में प्रतिपादन करना उनको इष्ट है उस श्रुति अर्थ को प्रकट करते हुए बोले यस्वामरति सैदतृप्त मानव आत्मन्य संतुष्ट तरह कार्य आत्म न विद्य यहतु सांख्य आत्मजानिष्ठ आत्मरति आत्मेति न विषु ये स आत्मर सैद आत्मतृप च आत्मना एव त्रिप्तो, ना अन्य न अरसादी मानवो मनुष्य सन्यासी आत्मनि संयासी आत्मचो हि भवति तम अनपेक्ष्य आत्मुष्ट वीततृष्ण आत्मे तस् कार्य करनीय नीते नस्ती परंतु जो आत्मज्ञान निष्ठ सांख्ययोगी केवल आत्मा में ही रति वाला है अर्थात जिसका आत्मा में ही प्रेम है विषयों में नहीं और जो मनुष्य अर्थात सन्यासी आत्मा से ही तृप्त है जिसकी तृप्ति अन्य रसादि के अधीन नहीं रह गई है तथा जो आत्मा में ही संतुष्ट है बाह्य विषयों के लाभ से तो सबको संतोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मा में ही संतुष्ट है अर्थात सब ओर से रहित हैं जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है किम्चा? क्योंकि नैवतस्य किंकि नसया कृतिदाथो नैह कशन न चाशूतेषु कसिद्यपाश्रय नस परमात्मरते कृतन कर्मणा अर्थ प्रयोजनम् अस्ति। उस परमात्मा में प्रीति वाले पुरुष का इस लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है अस्तु तरी अकृतन अकर्णेन प्रत्यवायाख्य अनर्थ तो फिर कर्म न करने से उसको प्रत्यवाय रूप अनर्थ की प्राप्ति होती होगी इस पर कहते हैं न अकृतन इह लोके कश्चन अपि प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महानि लक्षणों वा न एव अस्ति नस्ती ना चु सर्वूतेसु ब्रह्मादिस्थावरासु भूतेसु कस्चि अर्थविपाशय उसके न करने से भी उसे इस श्लोक में कोई प्रत्यवाय प्राप्ति रूप या आत्महानि रूप अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब प्राणियों में उसका कुछ भी अर्थ व्यपाश्रय नहीं होता प्रयोजन निमित्तक्रियाध्यासो क्रियासाध्यो व्यपारश्रय व्यपाश्रयण कंचित भूत आश्रि न साध्य अर्थः अस्ति अस्त तदर्था क्रिया अनुष्ठे सैत् किसी फल के लिए किसी प्राणी विशेष का जो क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थव्यपाश्रय है सो इस आत्मज्ञानी को किसी प्राणी विशेष का सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे तदर्थक किसी क्रिया का आरंभ करना पड़े न तम एक तस्वीन सर्वतः संपलु तोदक सम्यक दर्शने वर्तते परंतु तू इस सब ओर से परिपूर्ण स्थानीय, यथार्थ ज्ञान में स्थित नहीं है यत एवं जबकि ऐसी बात है सक्तः सततम् सत्य कर्म सामचर असक्तौचरण कर्म परमानोति पुरुष असक्तः संगवर्जितः सततम् सर्वदा कार्य कर्म निर्मसमाचर निवर्तय असक्तों ही यस्मा समाचरण ईश्वरा कर्म कुर परमोक्ष आपनोति पुरुष सत्वशुद्धिद्वारण इथ इसलिए तो आसक्तिरहित होकर कर्तव्य नित्यकर्मों का सदा भली भाति आचरण किया कर क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला अर्थात कर्म करता हुआ पुरुष अंतकरण की शुद्धि द्वारा मोक्षरूप परम पर पा लेता है यस्च एक और भी कारण है कर्मण्व संसदि आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहवा संप्यकर्मर्हसी कर्मणव ये क्षत्रिया विद्वांस संसदि मोक्ष ग आस्थिता प्रवृत्ता जनकादनकास्वतीभृत क्योंकि पहले जनक अश्वपति विद्वान अश्वति लोग कर्मों द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शना ततो लोक सम्यदर्शनासंग्रहा प्रारब्ध कर्मण सह एव एव कर्म संसि आस्थित अथ अप्राप्त सम्यक दर्शना जनकादय तदा तदाक सत्वशुद्धि साधन भूतेन क्रमेण सं सिद्धम इति व्याख्येय श्लोकः है यहाँ इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे तब तो वे प्रारब्ध कर्मा होने के कारण लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए ही अर्थात सन्यास ग्रहण किए बिना ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए और यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं थे तो वे अंतकरण के शुद्धि के साधन रूप कर्मों से क्रमशः परम सिद्धि को प्राप्त हुए अथ मन्यसे अपि मनसे पूर्व अभी जनकादिभानी कर्तव्य कर्म कृतं तावता न अवश्यम अने कर्तव्य सम्य दर्शनवता कृतान इति। यदि तू यह मानता हो कि आत्मतत्व को न जानने वाले जनकादि पूर्वजों द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी पुरुषों को भी कर्म अवश्य करने चाहिए तथापि प्रारब्ध प्रारब्धकर्मा यत लोक लोकसंग्रह एव अपि लोकस्य उन्माग प्रवृत्ति लोक लोकसंग्रह तम एव अपि प्रयोजन समपशन कर ततुम तो भी तू प्रारब्ध कर्म के अधीन है इसलिए तुझे लोक संग्रह की तरफ देखकर भी अर्थात लोगों की उल्टे मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति को निवारण करना रूप जो लोक संग्रह है उस लोक संग्रह रूप प्रयोजन को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए लोक लोकसंग्रह कह करतुम अर्ती कथम च लोक संग्रह किसको करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए सो कहते हैं यदाचर श्रेष्ठ तदेतरो जल सण कु लोकस्तुर्तते यद आचरती यु यु श्रेष्ठ प्रधान तद एव कर्म आचरति इतर अनो जन तदनुगत श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है अर्थात प्रधान मनुष्य जिस जिस कर्म में बरता है दूसरे लोग उसके अनुयायी होकर उस उस कर्म का ही आचरण किया करते हैं किंत स श्रेष्ठो य प्रमाण कुरुते लौकिकम वैदिक व लोक तद अनुर्तते तद करोति इत्यर्थः तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस लौकिक या वैदिक प्रथा को प्रामाणिक मानता है लोग उसी के अनुसार चलते हैं अर्थात उसी को प्रमाण मानते हैं यदि अत्र ते लोक लोकसंग्रह कर्तव्यतया विप्रतिपत्ति न मश्यसी यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तुझे कुछ शंका हो तो तू मुझे क्यों नहीं देखता न मे पार्था कर्तव्य त्रेशु लोकेशुकिन न नवाप अवाप्त वर्ते एव कर्मणि न अस्ति न विद्यते अपि अपि मे मम पाथ नस्ते कर्तव्य तुष्लोकवा अप्तव्यपणीय तथा वर्तवि अहम् हे पार्थ तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है अर्थात मुझे कुछ भी करना नहीं है क्योंकि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है तो भी मैं कर्मों में भर्तता हूँ